भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो अच्छे वैद्य का रत्न के समान सेवन करते हैं वे शरीर और आत्मा के बल वाले होकर सुखी होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो धर्म में अच्छी स्थिरता रखते हैं वे सूर्य के समान प्रसिद्ध होते हैं और उनकी की हुई कीर्ति सब दिशाओं में विराजमान होती है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुक्तोपमा अलंकार है जैसे उत्तम विमान से अंतरिक्ष में आना जाना सुख से जन करते हैं वैसे विद्वान जन विद्या से धर्म संबंधी मार्ग में विचरणने को समर्थ होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुक्तोपमा अलंकार है जैसे ईश्वर न्यायकारी और सब विद्याओं में प्रवीण है वैसे विद्वानों के संग से बुद्धिमान न्यायकारी और पूरी दा वाला हो भावार्थ जो अधर्म को छोड़ धर्म का अनुष्ठान कर परमात्मा को प्राप्त होते हैं वे अति रमणीय आनंद को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो सूर्य की किरणों के समान सबको धर्म संबंधी पुरुषार्थ में संयुक्त करते हैं और आप भी वैसे ही वर्तते हैं वे अगले पिछले जन्मों को पवित्र करते हैं भावार्थ जो सबके न्याय का सुनने वाला सांगोपांग सामग्री सहित विद्या प्रकाश युक्त सब विद्या के उत्साहीयों को दयायुक्त कराता है वह प्रकाश आत्मा होता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को जो धार्मिक विद्वानों से अच्छी शिक्षा को पाए हुए धर्म से राज्य का विस्तार करते हुए प्रयत्न करते हैं वे ही राज्य विद्या और धर्म के उपदेश में अच्छे प्रकार स्थापन करने योग्य हैं इस सुक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति वर्तमान है यह जानना चाहिए यह 141वां सूक्त और नौवां वर्ग पूरा हुआ अब 13 ऋचा वाले 142वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अध्यापक और अध्येता के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे बालकपन और तरुण अवस्था में माता और पिता आदि संतानों को सुखी करें वैसे पुत्र लोग ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़ युवा अवस्था को प्राप्त और विवाह किए हुए अपने माता-पिता आदि को आनंद दें फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ विद्यार्थियों को विद्वानों की संगति कर विद्वानों के सदृश होना चाहिए भावार्थ जो मनुष्य बालकपन जवानी और बुढ़ापे में विद्या प्रचार रूपी व्यवहार को करें वे कायिक वाचिक और मानसिक सुखों को प्राप्त होवें भावारथ सबको पुरुषार्थ से विद्वानों की बुद्धि पाकर महान ऐश्वर्य का अच्छा संग्रह करना चाहिए भावारथ उद्यम करने वालों के बिना लक्ष्मी और राजश्री प्राप्त नहीं होती तथा जो अति व उत्तम विद्वानों के निवास से संयुक्त घर में अच्छे प्रकार बसते हैं वे अविद्या और दरिद्रता को निरंतर नष्ट करते हैं भावार्थ मनुष्यों को सबके उपकार के लिए विद्या अच्छी शिक्षा युक्त वाणी और रत्नों को प्रसिद्ध करने वाली भूमियों की कामना करनी चाहिए और उनके आश्रय से पवित्रता करनी चाहिए भावार्थ जैसे दिन रात्रि समस्त प्राणी अप्राणी को नियम से अपनी-अपनी क्रियाओं में प्रवृत्त कराता है वैसे सब विद्वानों को सर्वसाधारण मनुष्य उत्तम क्रियाओं में प्रवृत्त करने चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे विद्वान जन धर्म युक्त व्यवहार के साथ परस्पर संग करते हैं वैसे साधारण मनुष्यों को भी होना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा करनी चाहिए कि जो विद्वानों में विद्या वा वाणी वर्तमान है वह हमको प्राप्त होवे भावार्थ जो विद्वान हम लोगों की कामना करें उसकी हम लोग भी कामना करें जो हम लोगों की कामना ना करें उसकी हम लोग भी कामना ना करें इससे परस्पर विद्या और सुख की कामना करते हुए आचार्य और विद्यार्थी लोग विद्या की उन्नति करें भावार्थ इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्यमंडल पृथ्वी आदि दिव्य पदार्थों में दिव्य रूप हुआ जल को बरसाता है वैसे विद्वान जन संसार में विद्यार्थियों में विद्या की वर्षा करावें भावारथ जिस धन से पुष्ट विद्या विद्वानों का सत्कार वेद विद्या की प्रवृत्ति और सर्वोपकार हो वही धर्म संबंधी धन है और नहीं भावारथ अध्यापक जितना शास्त्र विद्यार्थियों को पढ़ावे उसकी प्रतिदिन वा प्रति मास परीक्षा करे और विद्यार्थियों में जो जिनको विद्या देवे वे उसकी तन मन धन से सेवा करें इस सुक्त में पढ़ने पढ़ाने वालों के गुणों और विद्या की प्रशंसा होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 142वां सुक्त और 11वां वर्ग पूरा हुआ अब विद्वानों के विषय में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लप तोपमा अलंकार है विद्वानों की योग्यता है कि जैसे सूर्य जलों की धारणा करने वाला है वैसे पवित्र बुद्धिमान प्रिय आचरण करने और शीघ्र विद्याओं को ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को लेकर विद्या का विज्ञान शीघ्र उत्पन्न करावे अब ईश्वर विषय अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो विद्वान लोग विद्यार्थियों को प्रयत्न के साथ विद्या अच्छी सिक्षा और धर्म नीत युक्त करें तो वे सदैव कल्याण का सेवन करने वाले होएं फिर विद्वानों के विशे में कहा है भावार्थ विद्वानों जो मनुष्य सूर्य के समान विद्या के प्रकाश करने अविद्या अंधकार के विनाश करने और सबको आनंद देने वाले होते हैं वे ही मनुष्यों के शिरोमणि होते हैं फिर ईश्वर के विषय में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जो विद्वानों से जानने योग्य सब में सब प्रकार व्याप्त प्रशंसा के योग्य सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त सर्वशक्तिमान अद्वितीय अति सूक्ष्म आप ही प्रकाशमान अंतरयामी परमेश्वर है उसको योग के अंगों के अनुष्ठान की सिद्ध से अपने हृदय में जानो अब विद्वान के विषय में अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ प्रचंड वायु से प्रेरित अति जलता हुआ अग्नि शत्रुओं को मारने के तुल्य पदार्थों को जलाता है वह सहसा नहीं रुक सकता भावार्थ जो बिजली के समान उचित काम प्राप्त कराने और अत्यंत बुद्धि देने वाले बड़े प्रशंसित विद्वान अपनी बुद्धि से सब मनुष्यों को विद्वान करते हैं उनकी सब लोग प्रशंसा करें भावारथ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो बिजली के समान समस्त शुभ गुणों की खान मित्र के समान सुख का देने संग्राम में वीर के तुल्य शत्रुओं को जीतने और दुख का विनाश करने वाला है उस विद्वान का आशय सब मनुष्य विद्याओं को प्राप्त होवें फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है धवार्थ मनुष्यों को निरंतर यह चाहना और ऐसा प्रियत् न करना चाहिए कि धार्मिक विद्वानों के साथ धार्मिक विद्वान हमारी निरंतर रक्षा करें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 और उपदेश करने वालों के विषय को कहते हैं भावारथ जो मनुष्य शास्त्र वेत्ता विद्वान के उपदेश और पढ़ाने से विद्या बुद्धि को प्राप्त होते हैं वे सुशील होते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावारथ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे आकाश में जल स्थिर हो और वहां से वर्ष कर समस्त जगत को पुष्ट करता है वैसे विद्वान जन चित्त में विद्या को स्थिर कर सब मनुष्यों को पुष्ट करें भावार्थ जो अध्यापक और उपदेशक कपट छल के बिना औरों को अपने तुल्य करने की इच्छा से उन्हें विद्वान करें वे उत्तम ऐश्वर्य को पाकर जितेंद्रिय हूं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लोप तोपमा अलंकार है जैसे प्रीति के साथ वर्तमान स्त्री पुरुष धर्म संबंधी व्यवहार से पुत्र को उत्पन्न कर उसे अच्छी शिक्षा दे सीलवान कर सुखी करते हैं वैसे समान पढ़ाने और उपदेश करने वाले दो विद्वान शिष्यों को सुशील करते हैं वा जैसे दिन रात के साथ वर्तमान भी अपने स्थान में रात्रि को निवृत्त करता वैसे अज्ञानियों के साथ वर्तमान पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वान मोह में नहीं लगते हैं वा जैसे किया है पूरा ब्रह्मचर्य जिन्होंने वे रूप लावण्य और बल आदि गुणों से युक्त संतान को उत्पन्न करते हैं वैसे ये सत्य पढ़ाने और उपदेश करने से सबका पूरा आत्मबल उत्पन्न करते हैं